और काफ़ी जगह में इनका घूमना हुआ है बहुत सारे इवेंट इनके समय में हुए हैं जो हम उन्हीं के द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से भागीरथ शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में धन्यवाद सर तो आइए उनसे बात करते हैं हम जानना चाहेंगे भागीरथ शर्मा जी आप अपने बारे में बताइए मैं हॉनरी कैप्टन भागीरथ शर्मा इन्फेंट्री असम रेजिमेंट से रिटायरमेंट हूँ और मैं अट्ठाईस अक्टूबर नाइनटीन को सेना ज्वाइन किया था और दो 31 अक्टूबर 2007 को रिटायरमेंट हुआ पूरे 28 साल सर्विस किया सर भागीरथ शर्मा जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि आप 28 साल 1979 से 2007 तक आपने आर्मी में अपनी सर्विस दी है तो 1979 में आ, किस तरह का सिचुएशन था कैसे बढ़ती होते थे लोग वहाँ पर आ, आर्मी में कैसे लिया जाता था या आर्मी में बढ़ती होने के लिए क्या कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए किस तरह से उसमें एंट्री कर सकते थे और आज दो हज़ार तो आज क्या सिचुएशन है थोड़ा सा उसमें जो बदलाव है या कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो मैं सुनना चाहूँगा आपसे जैसे कि आप जानते हैं पहले सेना में भर्ती होना भी एक शान समझा जाता था देश की रक्षक बनकर देश की सेवा करना की सेवा करने के जज्बा लेकर लोग सेना में आते थे जैसे कि आपने राजस्थान के कर्नल भवानी सिंह यानी ब्रिगेडियर भवानी सिंह का नाम सुना हुआ उन्होंने एक रुपये तनख्वाह लेते थे क्योंकि वो सेना में इसलिए भर्ती हुए थे कि देश की सेवा करने का जज्बा लेकर भावना लेकर लेकिन समय के हालात बदलते हुए परिवेश में सब कुछ बदल जाता है उस टाइम में सेना में नौकरी का जो सैलरी था एक केवल जीने के लिए एक अपने गुजरा के लिए ही होता था और कोई तो बेगर तनख्वाह से भी सेवा भावना से ही होता था और जब हम भर्ती हुए थे उस टाइम हमारी तनख्वाह दो रुपया महीने की मिलती थी जैसे जैसे समय बीतता गया और आज सेना में इतना फैसिलिटी हो गया कि एक सिपाही का जो बेसिक सैलरी है तकरीबन दस हज़ार से ऊपर जाता है टोटल सैलरी जो है तकरीबन पच्चीस हज़ार पहुँचता है क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है वैसे वैसे जवानों का तनख्वाह सैलरी भी बढ़ता है तो आज का जो जवान है तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है सेना में तो सैलरी भी अच्छा है रहन सहन खान पान हर चीज़ पहले के बनस्वत काफ़ी अच्छा है आपके कहने का मतलब है कि पहले लोग भावना से जुड़ते थे आज क्या भावना नहीं है भावना तो खैर है भावना से ज़्यादा जरूरत है क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है महंगाई इतना है कि किसी भी तरह से देश सेवा की भावना से ज़्यादा कमाने की भावना में थोड़ा सा परिवर्तन आया है पहले इतना कमाने की भावना कम थी और एक ये सोचते थे कि हम सेना में सेवा करेंगे फ्यूचर हमारा सिक्योर रहेगा मर भी जाएंगे तो कोई कोई नहीं घर वालों को पेंशन मिल जाएगा अपने देश के लिए शहीद हो जाएंगे घर वाले सुरक्षित रहेंगे ये भावना लेकर भर्ती होते थे कम से कम कोई भी घर का एक भर्ती होता था और गांव-गांव में जाकर लोग जो गल्ला होते हैं भर्ती करने वाले जो ग्रुप होते हैं गांव-गांव में जाकर लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करने के लिए उकसाते थे कि चलो भाई सेना में चलो ये होगा वो होगा ऐसा फैसिलिटी मिलेगा ऐसा करके बोलते थे आजकल अगर एक वैकेंसी है तो हज़ारों की भीड़ जमा हो जाता है कारण यही है कि देश सेवा से ज़्यादा पैसे से का ज़्यादा ये हो गया इसीलिए पैसे के लालच में ज़्यादा लोग क्योंकि बेरोजगारी और बहुत ज़्यादा है देश में रोजगार नहीं है तो सरकारी नौकरी अगर एक बार मिल जाए तो उसका जिंदगी सफल हो जाता है इसलिए सेना में ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं हालांकि देश सेवा करने की भावना भी लोगों में है ऐसे बात में बहुत से लोग देश सेवा की भावनाएँ है लेकिन उसमें साथ साथ में जितना देश सेवा की भावनाएं है उतना ही कम से कम पैसा कमाने की भावना भी फैसिलिटी देख भी लोग आना चाहते हैं या आकर्षित होते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया भागीरथ शर्मा जी एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे पहले पहले जो भर्ती होते थे लोग उस समय उनकी क्वालिफिकेशन या फिर फिजिकल चीज़ें देखी जाती थी आज किस तरह की चीज़ें देखी जाते हैं कितना क्वालिफिकेशन क्या देखना चाहते हैं देखिए पहले जो है नॉर्मल पाँच क्लास या कई कई तो ऐसे था अंगूठा चाप भी भर्ती होते थे हमारे से पहले ज़माने के और हमारे टाइम में कम से कम पाँच क्लास पढ़ा लिखा होना चाहिए कम से कम चिट्ठी पढ़ सकना चाहिए घर से अगर पत्र आए तो उसको पढ़ सकना चाहिए दूसरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ऐसा था कम से कम पाँच क्लास या उससे ऊपर जो भी आठ नौ दस अगर दसवीं बारहवीं अगर पढ़ा लिखा कोई आता है तो उसको जो, जो है थोड़ा सा उसी दृष्टि से देखा जाता था नॉर्मली कम पढ़े लिखे ही होते थे उसमें ये फायदा था कि वो कम पढ़े लिखे होने से एक चीज़ उनमें यह था कि बहुत ईमानदार होते थे जो उनको ऑर्डर मिलता था आज्ञा कार्य आज्ञाओं का पालन करना कुछ भी हो जाए उनके लिए आदेश है सीनियर का उस सीनियर का आदेश को बगैर क्वेश्चन किए पालन करते थे जबकि आज पढ़े लिखे जवान हैं उनको एक काम बोलेंगे तुम आगे बढ़ो तो वो बोलेंगे तुम बढ़ के दिखाओ कैसे आगे बढ़ना है बोला है उसको हमला करो बोला हमला करके दिखाओ मतलब क्वेश्चन तर्क और बितर्क में ज़्यादा आते हैं क्योंकि पढ़े लिखे पहले क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो पहले में क्या है ईमानदार होनेस्टी और जो भी ऑर्डर फॉलोनीस है ना ओबिडेंट बहुत होते थे ईमानदार भावनाएं थी हालाँकि आज भी लोग ईमानदार तो हैं लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा ज़्यादा होने से थोड़ा सा ज़्यादा आर्गुमेंट ज़्यादा है बहुत ही अच्छी बात भागीरथ शर्मा जी आपने बताया हमें और मुझे लगता है कि आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही भी है इसीलिए शायद हमारे जो जीवन शैली में जो हम सोचते हैं उसमें काफ़ी बदलाव आया है और समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं जिसके वजह से ये बदलाव आ चुका है और आज जनसंख्या का भी एक मेरे ख्याल से ये भी एक इफ़ेक्ट है कि आज जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है और लोग जो है नौकरियों के लिए या फिर अपने जॉब के लिए ढूंढते फिरते रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आ जाती हैं कि चलो देश की सेवा के सहारे हमारा करियर भी बन जाएगा इस वजह से भी लोग जो है जुड़ जाते हैं तो दोनों चीज़ें हैं और जहाँ तक वो बात आपने बताई मुझे अच्छी लगी कि जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ईमानदार थे आज भी लोग पढ़े लिखे हैं सब कुछ है लेकिन ईमानदारी के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जो आती है जिसके वजह से कभी कभी हम लोगों को मुश्किल भी आ जाता है तो वो वो शर्मिंदगी जिसको आप कहेंगे वो चीज़ें हमारे सामने आ जा रही हैं तो हो सकता है कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें थोड़ा सा विचार सागर मंथन करें वैल्यूज़ के साथ जीवन को जीना अपना लक्ष्य बना के रखें तो हो सकता है कि हम फिर से हम उसी लक्ष्य को लेकर अपने देश सेवा की भावनाओं के साथ पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपको अट्ठाईस साल हो चुके हैं और एक आप हॉनररी कैप्टन रह चुके हैं तो ये हॉनरी कैप्टन आप कब बने और जब आप एंट्री किया आ, 79 में तो उस समय आपकी पोजिशन क्या थी और फिर कैसे आप कैप्टन बने आ, जब मैं सेवेंटी भर्ती हुआ तो हमने तकरीबन ग्यारह महीना या एक साल लगभग हमने ट्रेनिंग की सेंटर में रिक्रूट कहलाता है रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग करने के बाद 13 अगस्त नाइनटीन एट्टी को हमारी पासिंग आउट हुई और हम कसम खाने बाद पलटन में चले गए यूनिट में पोस्टिंग हो जाता है तो उसके बाद से लेकर 85 तक हम तकरीबन खेल कूद में स्पोर्ट में बॉक्सिंग वगैरह कई इवेंट में क्रॉस कटरी रनिंग वगैरह में हिस्सा लेते रहे अपने पलटन ब्रिगेड लेवल तक उसके बाद Uh, 85 फाइव से हमने कोर्सों में जाना शुरू किया जैसे गुलमर्ग में कश्मीर में माउंटेरिंग कोर्स विंटर कोर्स इत्यादि दो तीन कोर्स हमने वहाँ किया उसके बाद में uh, 87 में हम श्रीलंका uh, वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से जाना था तो पलटन की तरफ से वॉलेंटियर हम नौ आदमी सिलेक्ट होकर गए थे और तकरीबन एक साल श्रीलंका में हमने ऑपरेशन किया इस दौरान काफ़ी आ, हमारे साथ अंबूज भी हुई थी उस अम्बूज में हम काउंटर अम्बूस की कार्रवाई करते हुए मिलिटन को खदेड़ा और उन एक मिलिटिन को आ, मार करके उनका हथियार को भी हमने कैप्चर किया जबकि उन्होंने हम हमारे ऊपर ही घात लगाया था तो हमने काउंटर अम्बूस की कार्रवाई करके दुश्मन का हथियार हमने लेने और अपना कम से कम कैजुलिटी करने पर मेरे को वहाँ पर इस्पेशली वीरचक्र रिकमेंड किया गया है उस समय के जो तत्कालीन ब्रिगेडियर साहब और डीप कमांडर साहब थे उसके बाद मेरे को वहीं सैनिक सम्मेलन में शाबासी देते हुए परमिशन भी दिया गया क्योंकि उस ट्रूप का कमांडर जो था उनका डेथ हो गया था नेक्स्ट कमांडर सेकेंड एंड कमांडर मैं था तो इस प्रकार से हमको वहाँ से लगभग एक साल ऑपरेशन करने के बाद हमारी पैरेंट्स यूनिट असम रेजिमेंट नाइन आसम रेजिमेंट में मेरे को वापस भेज दिया गया तो इस प्रकार हम आकर तकरीबन हमने इन्फेंट्री स्कूल माओ में हमने कोर्स किया फिर एक आई गार्डिंग लेने के बाद फिर हमारा इंस्ट्रक्टर के बेस के ऊपर माओ में हमारा पोस्टिंग हुआ फिर लगभग चार साल हम वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहे जो पूरा देश के जो भी सिलेक्टेड जवान वहाँ पर कोर्स के लिए आते हैं उनको हम सिखाते थे उसके बाद 1994 नाएंटी को वापस हम अपने सेंटर में सेंटर के रिक्रूटों को सिखाने के लिए गए वहाँ भी हमने शूटिंग वगैरह सिखाया उसके बाद में नाइन्टी को वापस मेरी पेरेंट्स यूनिवर्सम में कश्मीर में थी वहाँ पर जाकर मिलिटेंट्स के साथ अपना जो भी ऑपरेशन वगैरह है वह अटेंड किया दो हज़ार को हम बेलगांव में जूनियर लीडरशिप कोर्स में गया उसके बाद 2000 को फिर पीसी कोर्स में गया दो कोर्स लगातार एक साल के अंदर किया उसके बाद में 2001 को फिर से हम परमोशन होकर सूबेदार बनकर हम वापस इन्फेंट्री स्कूल में माओ में पोस्टिंग आया और दो तक हम इन्फेंट्री स्कूल में एज ए डायरेक्टिंग स्टाफ के तौर पर हमने काम किया उसके बाद तो वापस हम सेंटर में पोस्टिंग होकर शिलोंग चले गए मेघालय की राजधानी शिलोंग तो वहां पर लगभग लग लग तीन साल हमने अपने ट्रेनिंग टीम को कोचिंग किया और इस दौरान 2005 में हमने पूरा आर्मी का शूटिंग चैम्पियनशिप जीता असम रेजिमेंट का पूरा ट्रॉफी सिल्व और जित गोल्ड मेडल जीत के हम ले गया और दो में भी मैं टीम का साथ ही रहा और उस टाइम हमने यहाँ से पूरा आर्मी का नेशनल लेवल का कंपटीशन में हमने सेकंड पोजीशन लिया पहले 2005 में फर्स्ट पोजीशन लिया और 6 में सेकंड पोजीशन लिया और 2007 में मेरा सर्विस पूरा हो गया और पूरा टीम का साथ ही हम पेंशन आ गए और मैं फिलहाल माओ में सेट हूँ क्योंकि मेरे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं मेरी बड़ी लड़की भी इंटरनेशनल शूटर है वो पहले आर्मी की तरफ से नेशनल खेली उसके बाद मध्य प्रदेश टीम की तरफ से और नेशनल में पांच बार उसने मेडल जीता उसका इंटरनेशनल में चेक रिपब्लिक और जर्मन में जाकर खेला वहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल लाया उसको भी काफ़ी तकरीबन मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर की तरफ से डेढ़ लाख रुपए इनाम मिला और अभी कॉलेज कर रही वो थर्ड ईयर में भागीरथ शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एज ए कैप्टन और आर्मी की जो सेवा है उसकी जो नाइनटीन से लेकर दो तक किस तरह से आपने अपना आर्मी के अंदर कौन कौन से जगह पे आपने सेवा दिया किस तरह से दिया वो सारी बातें आपने सुनाया चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम बात करेंगे बागीरथ शर्मा जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मस्करो जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हो कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए शहीद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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भागीरथ शर्मा जी से जो मिलिट्री से रिटायर हो चुके हैं हॉनरे कैप्टन के पद से और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं काफ़ी बातें हमने सुनी किस तरह से एंट्री कर सकते हैं मिलिट्री में पहले क्या सिचुएशन थी आज क्या सिचुएशन है पहले कैसे भर्ती के लिए ख़ास मिलिट्री के लोग आकर भर्ती कर देते थे और आज एग्ज़ाम्स देते हैं ट्रेनिंग देते हैं काफ़ी लोग एक की भर्ती होती है तो हज़ार लोग आ जाते हैं ये सिचुएशन आज है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं भागीरथ शर्मा जी से ये पूछना चाहूँगा आर्मी में जब आप 28 साल तक रहें तो उसके बीच में जैसे आप श्रीलंका में एक साल तक ऑपरेशन में रहे और उसके बाद जो कारगिल वगैरह की जो बातें हम लोग सुनते हैं बड़ा रोचक भी होती हैं और थोड़ा सा सोचते हैं कि अब क्या होगा इस तरह की बातें हमारे मन में आती है तो इस तरह की कोई ऐसे लड़ाई के समय का युद्ध का समय कब था आप, आप जब थे मिलिट्री में तो उसमें से कुछ ऐसा बातें अगर आपके पास हो तो ज़रूर सुनाइए देखिए नाइनटीन नाइन्टी में ये कारगिल का आ, आ, एक प्रकार कहें तो वार डिक्लेयर वार तो नहीं था लेकिन इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी और उनके मिलिट्रेंस की तरफ से हमारे जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हमारे एरिया के अंदर ये लोग ने आ, मौसम का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कैप्चर करके उन्होंने अपना बंकर बना के ऑब्जर्वेशन करके रखा था तो हमारे फ़ौज जब अपना पेट्रोलिंग या उनकी तरफ गया तो उन्होंने हमारे फौज के ऊपर फायर कर दिया इसके धीरे धीरे तो ये कारगिल वार एक प्रकार से हुआ काफ़ी बड़ा लेवल पर चला तो उस समय हमारी जो पोस्टिंग थी वो कारगिल में तो नहीं थी लेकिन बॉर्डर एरिया में पंजाब एरिया में हम लोग डिप्लॉय थे तो जो एलओसी होता है लाइन ऑफ कंट्रोल उसके अंदर क्या होता है कि वो जो जीता वही सिकंदर यानी जिसने भी जिसको कैप्चर किया जब तक उसको मार के या फायर करके उनका घसीटा गस, नहीं जाता है तो वो कैप्चर कर लेता है तो इस प्रकार का होता है लाइनअप कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री आई जो होता है वो एक यूएनओ तरफ से मान्यता प्राप्त होता है उसके अंदर एक इंच भी कोई पार नहीं कर सकता है वो बिल्कुल पिलर के साथ होता है तो लाइनअप कंट्रोल में आगे पीछे हो सकता है इसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान आर्मी और उनके मिलिटेंस ने अपने एरिया में मौसम का फायदा उठाते हुए गलत तरीके से इन्फेशन करके काफ़ी तो दिन से कब्जा करके रखा था तो हमारे जहाँ बाज़ ने काफ़ी कठिनाइयों का सामने ऊँची ऊँचे पहाड़ों में भी चढ़कर उनको खजड़ कारगिल का टाइगर हिल कई प्रकार के जो आपने नाम सुने होंगे तो वहाँ पर चढ़कर उनको खजड़ा तकरीबन छः महीना तक चली इस घमासान में तो लास्ट में उनको जो है भगा कर कई पाकिस्तानी आर्मी थे उन्होंने अपनी पहचान छुपाया था लेकिन बाद में उनका आइडेंटिटी कार्ड पकड़ते हुए पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दिया गया हालांकि हमारे आर्मी को उन्होंने काफ़ी दुर्व्यवहार भी किया था लेकिन हमारे हमारे सैनिकों ने हमारे अफसरों ने बाईजेत उनका डेड बॉडी को उनकी पा, पाकिस्तानी फ्लैग लगा के उनको सुपुत्र किया गया इस तरह से तकरीबन कारगिल का जो वार हुआ हमारे भारतीय सेना के जहाँबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनका मुंह तोड़ जवाब देकर हमने कारगिल को पता किया एक बात मैं पूछना चाहूँगी जैसे आप लड़ाई में नहीं थे आप दूसरी जगह नीचे की तरफ थे तो आप लोगों का क्या वर्क होता था किस तरह से आप उसके उनको सपोर्ट करते थे आप लोगों का क्या रोल होता था देखिए हम जो है उल्लू की तरह काम करते थे दिन भर छुप जाना दिन भर आड़ पकड़ कहीं बैठ जाना और रात को जो है हरकत करना है जो भी है एक्टिविटी कहीं दुश्मन हमारे पर अटेक तो नहीं कर रहा है इस प्रकार उनके ऊपर नज़र रखना कहीं ऐसा होगा तो उसका जो जवाब है वो तो देना पड़ेगा ना अपने एरिया में घुस आए तो हम उनको भगाना पड़ेगा तो अपना पोस्ट अपना जो बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योर करके रखना इस प्रकार से हमारे ड्यूटी था हम बिल्कुल अलर्ट रहते थे दिन को बेशक अपने अपना ड्यूटी में है लेकिन रात भर अलर्ट में रहते थे उनका बिल्कुल ऑब्जर्व करके रखता था कहीं गलत उन्होंने हरकत किया तो इन्फॉर्मेशन के लिए तो इस प्रकार से हम लोग पूरा एक्टिव रहा जो भी बॉर्डर एरिया में उनका हरकत हम लोग अपने दूरपीन से जो भी राडार के मदद से जो भी उनका हरकत है क्या हो रहा है वो उसको ऊपर लेवल पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहता था हमारे ग्राउंड लेवल में हम उनके ऊपर नज़र रखते थे अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा भागीरथ शर्मा जी जैसे कि हम लोग मिलिट्री में जैसे कि ये लड़ाई चालू हो जाती है तो उस समय आपका जो डेली uh, रूटीन का जो वर्क है वो वैसे ही चलता है कि कुछ और लोगों को शिफ्ट किया जाता है जैसे खाना पीना एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपके डेली रूटीन के रोज के जो कारोबार है वो कैसे चलता है या उसमें क्या तब्दील करते है देखिए खाना पीना तो जो एडम रिक्वायरमेंट है वो चलते रहेगा लड़ाई के मैदान में भी हो कहीं भी हो पीछे से सपोर्टिंग डेथ है जो ये डिफेंस है अपना खाना पीना जो ये सारी चीज़ पीछे चलते रहता है जो अटेक में जा रहे हैं या आगे फॉरवर्ड पोस्ट में हैं अगर पीछे आने का सिचुएशन नहीं है तो अपने पास पैक लंच या डिनर जो भी हो उस ड्राई फ्रूट ड्राई खाना उसके साथ में बिस्कुट वगैरह रखता है अगर जहाँ तक संभव हो तो उनको जो है पीछे से सप्लाई किया जाता है क्योंकि आगे अपना अगर पोस्ट डिप्लॉय है तो पीछे से उनको जो है राशन पानी पहुँचाने वाला डेट अलग से होता है वो अच्छा पहुँचाते रहता है हाँ वो ग्रुप अलग उनका मान लो एमुनेशन खत्म हो गया तो एम्युनेशन पहुँचाने वाला राशन पानी बैटरी वगैरह जो भी चीज़ चाहिए है ना वो पीछे से सप्लाई करते हैं उनको खाना मिलते रहता है बाकी जो वर्किंग वगैरह फटी जो पीस स्टेशन में होता है उससे जो है हालत चेंज हो जाता है क्योंकि उनका हमारा उस समय उस समय जो हमारा एक ही काम होता है वो दुश्मन का साथ ऑब्जर्व करना या लड़ाई करना या अटैक करना या उनको डिफेंस अपना डिफेंस बना के रखना वहाँ पर वही काम होता है बाकी जो पीछे वाला काम सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है अपना अपना काम करते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगा कभी कभी एक ही रूटीन में रह कर बोर हो जाते होंगे आप लोग क्योंकि वो पूरा ही टाइम आपको उसी जगह पे रहना है तो सेम रूटीन में कुछ ऐसा नहीं लगता कि देखिए ऐसा है एक होता है हमारा पीस स्टेशन शांति का इलाका वहाँ पर तो हमारा सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन रहता है जैसे सुबह एक जवान चार बजे अगर उठता है उठ के अपना फ्रेश होता है चाय पीता है बाथरूम टॉयलेट सारे कुछ करके फ्रेश होकर छः बजे वो परेड में आता है सात बजे तक अपना पौने सात बजे तक परेड ख़त्म करके नाश्ता वगैरह कर लेता है उसके बाद फिर दोबारा आठ बजे अपना परेड में आता है साढ़े बारह बजे तक अपना परेड खत्म करके आता है खाना खा के करीब एक घंटा रेस्ट करता है फिर दो बजे से अपना वर्किंग फटिंग जो भी कहीं घास काटना है कहीं घास लगाना है कहीं कुछ उखाड़ना है कहीं कुछ करना है जो भी करना है वो कर लेता है फिर चार बजे गेम परेड होता है कोई फुटबॉल खेल रहा है कोई वॉलीबॉल खेल रहा है कोई हॉकी खेल रहा है कोई जो जिसको जो खेलना है अपना गेम खेल लेता है उसके बाद छः बजे ठीक वो अपना उससे गेम से परेड से छूट जाता है वो नहा धो के तैयार होता है फ्रेश होकर उसके लिए कुछ एक ऑर्डर होता है कल के लिए उस कहाँ कहाँ जाना है काम बांट दिया जाता है कल का परेड क्या होगा कल के लिए ऑर्डर यानी अगले दिन के लिए ऑर्डर बता दिया जाता है उसके बाद में वो अपना डिनर वगैरह कर लेते हैं उसके बाद में जिसका जो टी देखना है आजकल तो टी सिस्टम हो गया पहले टी वगैरह नहीं था पत्रिका वगैरह जिसका घर से लेटर आता है तो लेटर दे देता है जाके तो पढ़ते थे है ना तो है ना किसी का बीवी का तो किसी का मही बूबा का लेटर आता है वो बड़ी खुश होकर पेपर पढ़ पत्र पत्र पढ़ते थे आजकल क्या है लोग कई प्रकार चैनल लगा कर रखे हैं और टी वी वगैरह देखते हैं समाचार देखते हैं तो इस प्रकार तकरीबन साढ़े नौ दस बजे आता है दस बजे ठक लाइट अप हो जाता है सबको अपना अपना बिस्तरा पकड़ना होता है पी सिचुएशन का रूटीन दस बजे लाइट हो गया सुबह चार बजे उठना है एक, जिसका ड्यूटी है वो अपने ड्यूटी में जाएंगे जिनकी ड्यूटी नहीं है आराम से रेस्ट करेंगे इस तरह से पीच का रूटीन रहता है जो वार का या ट्रेनिंग का जो रूटीन रहता है वहाँ पर जो वहाँ पर भी इस प्रकार से जिनका ड्यूटी है वो अपना डिप्लॉयमेंट में रहते हैं ड्यूटी में रहते हैं बाकी पीछे में वो अपना रेस्ट करते रहते हैं टर्न बाय टर्न अपनी ड्यूटी करते हैं सुबह से कहीं वॉलीबॉल गेम कहीं कुछ ना कुछ कोई छोटा मोटा जो काम होता है अपना रूटीन में काम चलते रहता है जिसको जहाँ कहीं पानी लेके आना है तो कहीं कुछ लाना है कहीं लकड़ी फाड़ना है कोई कुछ है जैसे सिचुएशन है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं रूटीन लगा रहता है ये अच्छा अभी जो चलिए ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि रूटीन में आपका जो डेली वर्क है वो तो बना ही रहता है और जब जैसा सिचुएशन है वैसे बदलते जाते हैं है। और आजकल जो मोबाइल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल्स आजकल अलाउड है वहाँ पर यूज़ कर देखिए मोबाइल ऐसा है कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर तो टावर टूवर है नहीं मोबाइल चलता भी नहीं बहुत कम सिचुएसन है कई बार क्या होता है हम लोग जब थे तो वहाँ पर स्पेशल फ़ोन लेके जाते थे उनको अपना जो एंटीना वगैरह लगा के बात कराते थे जिनको घर बात कराना है तो बाकी पीस स्टेशन वगैरह तो सबको आज मोबाइल होता ही है लेकिन बॉर्डर एरिया फील एरिया में जहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है तो वहाँ पर मोबाइल वैसे भी टावर नहीं है तो टावर बेगर टावर से तो काम ही नहीं करेगा ऐसी है जगह जगह कई बार एक एक हफ्ता में जो है हमारे दोस्त लोग हैं एक, -एक हफ्ता में घर में फ़ोन आता है है ना कहीं टावर मिल गया तो करता है कैसा तो है तो हर एक बार मोबाइल होते हुए भी टावर का अवेलेबल ना होने से भी बात नहीं हो पाता है लेकिन कम से कम हफ्ता में एक बार बात कराने के लिए अपने हमारे जो सुपुरियर हैं ऑफिसर लोग हैं वो जवान का फैसिलिटी के लिए अगर मोबाइल टावर नहीं भी तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके ऊपर लेवल से बातचीत करके भी बात कराते हैं उनका फैसिलिटी देते हैं ताकि घर से अपने संबंधियों से बेरूम या महरूम ना ये एक अलग सा प्रविधान करते हैं बीच में हफ्ते में या पंद्रह दिन में एक बार जैसा सिचुएशन मिले वैसा बाकी जिस जगह पर रहते हैं वहाँ तो टावर का, का है। तो, तो, तो, तो, तो, बात, बात, तो बात, बात कर सकते चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड जाते जाते मैं चाहूँगा कि इतने समय आप मिलिट्री में रहें और काफ़ी समय तक आप इस आर्मी में जुड़े रहें अट्ठाईस साल एक बहुत लंबा सफ़र होता है तो इसमें जब रिटायरमेंट आपका समय नजदीक आ रहा था तो उस समय आप आप क्या सपने देख रहे थे और आज क्या सिचुएशन है क्या आपने वो सपने पूरे कर लिए या कुछ बाकी हैं आपके जो सपने पूरे होने देखिए हमने जो एक टारगेट था कि हमने नौकरी सर्विस जो है पूरा करना है है ना? सर्विस में कई मुश्किलें भी आती है कई तनाव भी आता है क्योंकि सेना का जीवन ऐसा है कि काफ़ी तनाव से जीता है क्योंकि जब आदमी बॉर्डर में होता है ठंडा में माइनस 20 डिग्री 30 डिग्री के ताप तापमान में जब सर्विस करता है तो कई प्रकार के टेंशन होता है तनाव होता है तो इन सब होते हुए भी ऐसा लगता था कि सर्विस छोड़ दें घर चले जाएं कोई और जॉब कर लें लेकिन एक दिल में एक उमंग लेकर क्यों जब आए गए हैं तो कम से कम सर्विस पूरा करके ही जाएंगे ये लक्ष्य लेकर के कम से कम हमने अपना सर्विस कम्प्लीट करके जाऊँगा ताकि सिविल में जाकर किसी का हाथ पैर जोड़ के हमें नौकरी मांगने की ज़रूरत न पड़े है ना हालाँकि नौकरियाँ तो मिल जाती हैं एक्सर पैन कोटा के ऊपर लेकिन हमने वो भी नहीं किया क्योंकि हमने बहुत देश की सेवा भी किया बहुत तकलीफ का सामना के साथ साथ कोर्स किया इंस्ट्रक्टर भी रहे बहुत तकलीफ पहाड़ों में लंका में सारे लड़े भी लड़े सारे तकलीफ झेलने के बाद अब समय ऐसा आ गया कि थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए तो इस बीच में थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान भी हमें मिला इसके आधार पर हम सोचते हैं कि अब जो मिलना था वो भगवान भी मिल गया तो आगे क्या चाहिए जीने के लिए दो रोटी तो चाहिए उसके लिए सरकार ने हमें पेंशन दे रहा है बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पेंशन है उसे कर रहे हैं हर एक अपना भाग्य ले कर आया है वो भी कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे तो मेरी बड़ी बेटी है वो मैंने आपको पहले बताया वो इंटरनेशनल शूटर भी रही है अभी कॉलेज कर रही है कुछ दिन के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब जरूर लग जाएगा बाकी बच्चे भी अपने आर्मी स्कूल में अच्छा पढ़ रहे हैं अब किसी तरह से वो थोड़ा बड़े हो जाएँ तो भगवान उनके रख है कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई देगा नहीं तो भगवान के पर पूरा पूरा भरोसा है भगवान सब के रख वाला है जो भगवान को सच्चा दिल से माने इसलिए भगवान को अपना पिता समझकर मानना चाहिए और जानना चाहिए पहले तो उस बात उसको मानना चाहिए यदि भगवान को जो मानकर भगवान को विश्वास लेकर चलता है उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता है बुरा करना भी चाहे तो भी कहीं ना कहीं से बुराई कभी भगवान अच्छाई में बदल बदलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा काफ़ी लोग रेडियो के माध्यम से आपको आज सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे सभी श्रोतागण को धन्यवाद देता हूँ मेरी जो आत्मकथा है या मेरी जीवन कहानी है मैंने एक सेवेंटी से लेकर एट्टी तक जो भी देश के लिए सेवा किया अब रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ कि आ, दुनिया के लिए मरने मारने का मैंने ट्रेनिंग दिया सब कुछ दुश्मन को कैसे मारना है अपने आप को कैसे बचाना है ये सारे सिचुएशन हमने किट किया का अलग अलग संस्थाओं में जाकर अलग अलग यूनिट में जाकर सेंटर में जाकर आर्मी स्कूलों में जाकर अब मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी जिनको मैंने मरने मारने का सिखाया कम से कम भगवान ने क्या कह रहा है समय की पुकार क्या है इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि समय की पुकार के साथ साथ भगवान की वाणी क्या है भगवान का संदेश मैं कैसे दूं, जिनको मैं मरना और मारने के बारे में सिखाया उन तक मैं भगवान का संदेश कैसे पहुंचा सकूं, इसके बारे में मेरा एक सुभावना है कि जन जन तक भगवान का क्योंकि भगवान ने गीता में वचन दिया था कि जब जब धर्म की गलानी होगी सारे विश्व पापाचार भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे सारे धर्म आकर समझाने के बावजूद सारे मानव उद्योगति की तरफ भ्रष्टाचार की तरफ में लिप्त होंगे तो अंत में मैं आऊँगा ये भगवान का वचन था तो भगवान अपने गुप्त भेष में आ चुके हैं क्योंकि भगवान दगारे बजाके या शोर मचाके भगवान इस धरती पर नहीं आ सकते क्योंकि भगवान के भी कुछ मर्यादाएं हैं वो भी अपने तरीके से ही इस धरती पर आएंगे और आए थे तो तरह से भगवान आकर भगवान दिव्य संदेश दे चुके हैं हालाँकि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि 2000 में विनाश होगा लेकिन टलते गया 2012 के लिए एक पिक्चर भी बनाया कि विनाश होना है विनाश हो या ना हो विनाश के लिए हम तैयार करें अपने आप को तो तैयार करें दूसरे क्या करें उससे मतलब नहीं गीता में कहा है कि अंत में मैं आऊंगा है ना तो भगवान इस धरती पर पधार चुके हैं और भगवान का कहना है कि मुझे याद करो क्योंकि हमारे शरीर को धोने के लिए हमारे पास साबुन है कपड़े को धोने के लिए हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर टिक्कियाँ हैं लेकिन जब हमारी आत्मा ही मैली हो गई हमारी आत्मा इतनी पापी भ्रष्टाचारी कामी बिकारी हो गई सारे पाप कर्म लिप्त है चोरी छल कपट बईमान हमारे मन के अंदर उठने वाली जो संकल्प है बुराई संकल्प से भरा हुआ है तो ऐसी आत्मा को कैसे धोएं ऐसी आत्मा को कैसे साफ करें ऐसे आत्मा को मैली आत्मा को धोने के लिए एक लक्ष्य रूपी शौक भगवान ने एक लक्ष्य दिया है कि मामे कम शरणम वज्र देह के सर्वधर्म परित्यजम मामे कम शरणम वज्र ये गीता में कहा गया है देह और देह के सर्व धर्मों को त्याग कर एक मुझे याद करो मेरी याद से ही तुम तुम्हारी मुक्ति होगी तुम्हारी जीवन मुक्ति होगी तो ये भगवान ने जो गीता में कहा था उस अर्थ को जानने के लिए मैं लगा हूँ कि वो भगवान ने जो कहा था तो क्यों कहा हाँ वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान ने ऐसा कहा था तो क्यों कहा था और उसको भगवान का बात को हम क्यों नहीं मान रहे उसकी खोज में लगा हुआ बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथ शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अंत में सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ के आपने अपना संदेश को पूरा किया कि भगवान आते हैं और वो हम सभी को एक संदेश देते हैं और उनको याद करने से हमारे मन के सारे महल धुल जाते हैं ऐसा आपका कहना है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके इस संदेश को सुनकर बहुत अच्छा लगा धन्यवाद सर आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो